अभी दो ही कदम चला रहा होगा कि विक्रांत ने छलांग लगाते हुए उसकी टांग पकड़कर खुद की तरफ खींच लिया रंजीत एक पल में फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा तब तक विक्रांत उठ खड़ा हुआ और रंजीत का मुंह पकड़कर फर्श से सटाकर रखते हुए उसे सरेंडर करने के लिए इंसिस्ट करने लगा लेकिन रंजीत ने तुरंत पलटी मारते हुए विक्रांत को फर्श पर लिटा दिया और फिर से उसके चेहरे पर पंच करने लग गया तब तक नैना पीछे ऐसी भागते हुए आई और उसने रंजीत का बाल पकड़ उसे पीछे खींचते हुए जमीन आरोप पटक दिया और फिर उसे लाद ऐसी उसके सीने पर वार करने लगी अभी नैना ने उसकी छाती पर लात से दो ही बार मारा था कि रंजीत ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे पीछे की तरफ धकेल दिया नैना फिर से हवा में गोता लगाते हुए पीछे जा गिरी फिर से रंजीत उठ खड़ा हुआ और एस्केलेटर की तरफ भागने लगा विक्रांत भी उसके पीछे भागा लेकिन आगे जाकर रंजीत रुक गया वो अभी एस्किलेटर से उतर नीचे उतर नहीं वाला था कि उसने नीचे देखा तो वहाँ पुलिस फोर्स खड़ी हुई थी फिर वो अपनी दहनी तरफ के कॉरिडोर से भागने के लिए मुड़ा लेकिन वहाँ भी अब तक गार्ड घेरा बनाकर खड़े हो चुके थे पीछे मुड़कर देखा तो विक्रांत और नैना उसे भिड़ने के लिए तैयार खड़े थे अब चारों तरफ से वो घिर चुका था उसके पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था विक्रांत धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाते हुए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगा लेकिन अचानक से रणजीत ने एस्केलेटर की रेलिंग को फादते हुए जमीन पर छलांग लगा दी नो नो नो ओ गॉट विक्रांत ने भी उसके पीछे दौड़ते हुए छलांग लगाने की कोशिश की लेकिन वो एस्कलेटर की रेलिंग को पार नहीं कर सका उसका आधा शरीर हवा में और आधा एस्कलेटर की रेलिंग पर टिका रहा विक्रांत रुक जाओ नैना चिल्लाते हुए विक्रांत के पीछे दौड़ पड़ी उधर नीचे गिरते रणजीत के सिर में भयानक चोट लग गई और फर्श पर खून की धार बहनी शुरू हो गई। रणजीत की मौत हो चुकी थी नैना ने भागते हुए विक्रांत को पकड़ा और उसे अपना हाथ देकर वापस से ऊपर खींच लिया विक्रांत और नैना ऊपर से फर्श पर गिरी रंजीत की डेड बॉडी को देख रहे थे हे भगवान शिट शिट नैना सन रह गयी विक्रांत भी अपना सिर पकड़ बैठ गया यहाँ पर पहुँची पुलिस फोर्स घाटको पर ब्रांच की थी सोने तो लगा कि ये कोई गैंगवार चल रहा है पुलिस ने नैना और विक्रांत पर बंदूक तानते हुए तुरंत ही सरेंडर करने के लिए कहना शुरू कर दिया नैना और विक्रांत ने अपनी आईडी दिखाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई उन दोनों को रंजीत के अचानक ऐसी मौत होने का बहुत दुख था कुछ घंटो के बाद नैना और विक्रांत दोनों ही डी नगर ब्रांच आरोप पहुँच गए थे लेकिन आज यहाँ का माहौल बिल्कुल बदला हुआ सा नजर आ रहा था पूर्व ब्रांच आरोप सन्नाटा पसरा हुआ था आवाज आ रही थी सिर्फ ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन की चीखने की तुम तुम दोनों खुद को समझते क्या हो पूरे डिपार्टमेंट को अपने जूतों की नोक पर रखा हुआ है मजाक बना रखा हर चीज का जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना किया गया था तो तुम लोग किसकी परमिशन से इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे हाँ बस अब तुम लोग पनिशमेंट के लिए तैयार रहो सभी इन्वेस्टिगेटर्स चुपचाप खड़े थे लेकिन विक्रांत को जैसे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था मानवों को सुन ही न रहा ब्यूरो चीफ ने फिर डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा की तरफ देखते हुए कहा यही सब होता है क्या आपकी ब्रांच पर सब अपने मन का काम करते हैं कोई सीनियर के ऑर्डर फॉलो नहीं करता आप भी तैयार रहिए आपको भी सस्पेंड करवा के छोड़ूंगा मैं और ये विक्रांत इसके तो मैंने पहले ही बहुत कंप्लेंट सुनी है अचानक ऐसी ब्यूरो चीफ साहब को कुछ अजीब लगा वो रुक गए विक्रांत कहा गया चला गया क्या किस किसकी परमिशन ऐसी गया अब उन्होंने सामने खड़े इन्वेस्टिगेटर की तरफ अपनी भुआ टेडी करते हुए पूछा सब इधर उधर नजर घुमाकर विक्रांत को खोजने लगे लेकिन वो शायद वाकई में जा चुका था विक्रांत किसी को नजर नहीं आया सब सेंड रह गए और विक्रांत की निडरता देखकर दंग रह गए ब्यूरो चीफ फिर नैना की तरफ बढ़कर कुछ बोलने के लिए बढ़े लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर कॉफी का एक मग आ गिरा जलती हुई कॉफी गले के पास गिरने ऐसी ब्यूरो चीफ उछल पड़े कौन किसने फेंका ये ओफ उ अभी वो अपनी बात खत्म कर पाते उससे पहले ही उनके ऊपर कॉफी का एक और मग आ गया अब तो ब्यूरो चीफ साहब गुस्से ऐसी मानो पागल हो उठे ये क्या बदतमीजी है कौन है ये जल्दी बताओ वरना सबके सब, सब सस्पेंड होंगे आप कोई बताए तो क्या बताए किसी को जब कुछ समझ में आए तब तो कोई कुछ बोले यहाँ तो जितने हैरान ब्यूरो चीफ साहब थे उससे ज्यादा हैरान यहाँ मौजूद अन्य लोग थे ब्यूरो चीफ साहब इधर उधर नजरें फिराते हुए कॉफी फेंकने वाले को ढूंढी रहे थे की अचानक ऐसी उसके पीठ पर जोर की लात पड़ी वो लड़खड़ाते हुए जमीन आरोप जा गिरे कौन कौन है ये मैं मैं बता रहा हूँ मैं सस्पेंड कर दूंगा सबको सब ब्यूरो चीफ के इस बिहेवियर को बड़े ध्यान से देख रहे थे किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें लग रहा था कि शायद ब्यूरो चीफ साहब कोई दिमागी दौरा पड़ा है। किसी तरह से वो उठकर वहां से वहां पर पड़ी एक चेयर पर बैठने के लिए बढ़े लेकिन जैसे वो चेयर पर बैठने के लिए झुके अचानक के चेयर के वील घूमते हुए दूर चले गए और ब्यूरो चीफ साहब धड़ाम से जमीन आरोप गिर पड़े अब तो उनके हैरानी की कोई सीमा नहीं रही उनका चेहरा पसीने से भीग चुका था ब्यूरो चीफ साहब डरे सहमे ऐसी उठ खड़े हुए और सबकी तरफ देखकर कर बड़बड़ाते हुए यहाँ से जाने लगे छोड़ूंगा नहीं किसी को नहीं छोडूंगा। ऐसे करते हो तुम लोग अपने सीनियर के के साथ। ब्यूरो चीफ के वहां से जाते ही विक्रांत हाथ में कॉफी का कप लेकर वहाँ अचानक से प्रकट हो गया अरे ब्यूरो चीफ सर चले गए क्या बड़ी जल्दी सब डरी हुई नजरों से विक्रांत की तरफ देखने लगे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ जो कुछ भी हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आया समझ में आता भी कैसे विक्रांत ने यह सब करते वक्त अपना जादुई कोट जो पहन रखा था विक्रांत ये सब तुम्हारी करतूत है ना? बोलो, बोलो तुम नैना ना की तरफ देखते लेकिन तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई विक्रांत विक्रांत पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कई सारे पुलिस वाले ऑफिस में घुसे चले आ रहे थे उनके साथ आगे आगे मुंबई सिटी के डिप्टी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली भी बढ़े चले आ रहे थे जिन्होंने पहले विक्रांत का फोन नहीं उठाया था शाम के ठीक सात बज रहे थे डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली के ऑफिस में सिर्फ तीन लोग बैठे हुए थे विक्रांत नैना और सिटी ब्यूरो चीफ डॉक्टर संजय कोहली इस वक्त यहाँ डिप्टी ब्यूरो चीफ मिताली सिन्हा भी नहीं थी जबकि ये ऑफिस उन्हीं का था सबसे पहले डॉक्टर संजय जाकर डिप्टी ब्यूरो चीफ की कुर्सी आरोप बैठ गए और फिर उन्होंने अपने सामने पड़ी दो कुर्सियों पर विक्रांत और नैना को बैठने का इशारा किया नैना और विक्रांत भी चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए उन दोनों के बैठते ही संजय ने एक गहरी सांस छोड़ी पर फिर उन्होंने अपना फोन बाहर निकाल कर उसमें कुछ दिखाते हुए दोनों से बोल पड़े ये देखो तुम लोगों के सिस्टम से गायब हुए सारे सबूत बिल्कुल सेफ हैं। इसमें ब्यूरो चीफ पीयूष रंजन के सिग्नेचर भी है इसे सिर्फ तुम्हारे सिस्टम ऐसी डिलीट किया गया था उससे पहले ये सारे सबूत हेडक्वार्टर भेज दिए गए थे So, अब ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि किसी साजिश के तहत तुम्हारे सिस्टम से इसे डिलीट किया गया था इसे हटाने का ऑर्डर हेडक्वार्टर से ही आया था और तुम्हारे नए ब्यूरो चीफ जो कुछ भी कर रहे थे वो सब ऑर्डर के हिसाब से कर रहे थे ओ नैना के मुंह से निकल गया लेकिन इस वक्त विक्रांत के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था उसने बेझिझक होकर संजय से पूछ लिया आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप थे कहाँ मैं कहा था डॉक्टर संजय ने संशय पूर्वक अपना सिर हिलाते हुए कहा मैं किसी की जान बचा रहा था लेकिन बचा नहीं सका किसकी जान विक्रांत ने उत्सुकता से पूछा ब्यूरो चीफ अमृत की क्या नैना और विक्रांत दोनों के मुंह से एक साथ निकल पड़ा और फिर दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लग गए क्या हुआ उन्हें वो वो ठीक तो है विक्रांत ने घबराते हुए पूछा उनके ऊपर काफी गंभीर आरोप लगे है डॉक्टर संजय ने बताया अभी हम इस बात को लेकर भी शोर नहीं है की आखिर इस बात के सबूत कहाँ से आए हैं लेकिन ये न सिर्फ सही थे बल्कि क्राइम भी बहुत गंभीर है यहाँ तक कि अभी मैं यहाँ बैठकर भी बात नहीं कर सकता लेकिन कुछ भी हो अब अमृत अभिजात काफी दिन तक वापस ड्यूटी ज्वाइन करने नहीं आ सकते ओ इतना बड़ा कौन सा क्राइम कर दिया उन्होंने लेकिन अब विक्रांत ने कहा अब देखो जांच के बाद क्या होता है डॉक्टर संजय ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा अब मैं कोशिश भी कर लू तो भी अमृत को बचा नहीं सकता उसका करियर तो अब चौपट ही है